कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन रमेश उपाध्याय की कहानी रूताला पढ़ा लिखा एक नौजवान बहुत ही परेशान था उसे नौकरी नहीं मिल रही थी उसके गरीब माँ बाप उसे ताने देने लगे थे हमने अपना पेट काट काट कर तुझे पढ़ाया हमारा नहीं तो अपने छोटे भाई बहनों का ही कुछ ख्याल कर अरे सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो किसी प्राइवेट नौकरी में ही लग जा जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर ले कहीं मेहनत मजदूरी ही कर ले नहीं तो बोझा ढूंकर ही कुछ कमा लाया कर प्रथम श्रेणी में एम पास उस नौजवान को आखिरी बात बहुत बुरी लगी इतनी बुरी कि वो सचमुच बोझा ढूंकर कुछ कमाने के लिए रेलवे स्टेशन जा पहुंचा वो कई मुसाफिरों का सामान उठाने के लिए दौड़ पड़ा कईयों से उसने विनती की कईयों के आगे गिड़ गिड़ाया यहां तक कि एक मुसाफिर के आगे तो छूट भी बोल गया साहब दो दिन से भूखा हूं अपना सामान मुझे उठाने दीजिए और मजदूरी जो मन में आए दे दीजिएगा मुसाफिर को उस पर दया आ गई बोला चल ठीक है ये सामान गाड़ी में चढ़ा दे नौजवान सामान उठा ही रहा था कि एक कुली वहां आ गया कुली ने नौजवान के हाथों से सामान छीनकर उसे एक झापड़ मारा और कहा भगसाले यहां से तू कहां से आ गया कुली हम हैं तू फूट यहाँ से फॉरन स्टेशन से बाहर निकल जा नहीं तो तुझे पुलिस में दे दूंगा गैर कानूनी काम करता है और हमारे पेट पर लात मारता है आक्रमण इतना आकस्मिक और अप्रत्याशित था कि पढ़ा लिखा नौजवान उस अनपढ़ कुली से डर गया अधेड़ और मरियल से कुली के सामने जवान और ताकतवर होते हुए भी वो झापड़ का जवाब नहीं दे पाया और घबराकर भाग खड़ा हुआ स्टेशन से बाहर निकलकर भी वो बड़ी दूर तक भागता चला गया और सड़क के किनारे बने एक पार्क में घुस गया वो पार्क के एक निर्जन कोने में पड़ी पत्थर की बेंच पर जा बैठा कुछ देर हाफता कांपता सन्न सा बैठा रहा फिर उसे अचानक ऐसा रोना आया कि वो हथेलियों में चेहरा छिपाकर कर के साथ रोने लगा थोड़ी देर बाद ही उसने किसी को कहते सुना लड़के तुम्हें रोना ही है तो ठीक तरह से रो तुम सहानुभूति चाहते हो ना मैं दे सकता हूं लेकिन तभी दूंगा जब तुम अच्छी तरह से रोकर दिखाओगे नौजवान ने एकदम चुप होकर झटपट आंसू पहुंचे और देखा कि उसके ठीक सामने एक आदमी खड़ा है जिसका बाकी शरीर तो वैसा ही है जैसे हर आदमी का होता है लेकिन चेहरे की जगह एक मुस्कुराता सा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है भूत नौजवान डरकर चीखने ही वाला था कि उस आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा डरो नहीं मैं कोई भूत भूत नहीं हूं मैं तुम जैसा ही एक मामूली इंसान हूं बस मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न है पर इसमें डरने की क्या बात है हर इंसान का चेहरा दूसरे इंसान से भिन्न होता है हु एक जैसी शक्ल सूरत वाले दो व्यक्ति केवल डबल रोल वाली हिंदी फिल्मों में होते हैं वरना जुड़वा बच्चों में भी कुछ न कुछ फर्क तो होता ही है भिन्नता भय का कारण नहीं होनी चाहिए वो तो भिन्न पहचानों के बीच पारस्परिक आदर का सबब होना चाहिए तुम कौन हो और क्या कह रहे हो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है नौजवान ने कहना चाह पर कह नहीं सका सुनो उस आदमी ने पत्थर की उस बेंच पर नौजवान के निकट बैठते हुए कहा रोना कोई बुरी बात नहीं है दुख में सभी रोते हैं रोना हंसना तो इंसान होने की निशानियां हैं वो इंसान ही क्या जिसे रोना और हंसना न आता हो लेकिन तुम जिस तरह से रो रहे थे उस तरह से रोना गलत है ऐसे रोने से दूसरे प्रभावित नहीं होते और वे तुम्हें सहानुभूति देने के बजाय तुम पर हंसते हैं कोशिश करो कि तुम्हारे रोने पर लोग तुम पर हंसे नहीं बल्कि तुम्हारे दुख में शामिल होकर तुम्हारा दुख दूर करने की सोचें नौजवान ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उस आदमी की तरफ देखा तो पाया कि अब उसके चेहरे की जगह वो मुस्कुराता सा प्रश्न चिन्ह नहीं बल्कि चौड़ी मुस्कान वाली एक आश्वस्ती है जो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है नौजवान ने मानो उस बढ़े हुए हाथ को अपने हाथों में थाम पूछा क्या तुम मेरा दुख दूर करने आए हो नहीं मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूं कि कला वही है जिसका वांछित प्रभाव पड़े मेरा ख्याल है कि रोना भी एक कला है अगर तुम दूसरों को अपने रोने से प्रभावित करना चाहते हो तो तुम्हें कलात्मक ढंग से रोना आना चाहिए नौजवान का कंधा थपथपाते हुए उस आदमी ने कहा लेकिन मैं जो रो रहा था किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं नौजवान ने उस आदमी का हाथ अपने कंधे पर से हटाते हुए कहा मैं तो अपनी बेरोजगारी कमारा मारा यहां एकांत में बैठा रो रहा था स्वांत सुखाय उस आदमी ने व्यंग्यपूर्वक पूछा नहीं स्वांत दुखाय नौजवान ने रोषपूर्वक उत्तर दिया देखो ना तो स्वांत सुखाए कोई हंसता है ना स्वात दुखाये कोई रोता है इंसान का हंसना रोना हो या गाना बजाना दूसरों से बोलने बतियाने के लिए ही होता है एकांत में और सिर्फ अपने लिए कोई नहीं रोता सोचो तुम यहां पार्क में आकर ही क्यों रोए किसी जंगल में जाकर या पाखाने में घुसकर क्यों नहीं रोए अवचेतन में ही सही तुम चाहते रहे होगे कि कोई तुम्हें रोते हुए देखे और सहानुभूति देने के लिए आए और देखो तुम सफल रहे मैंने तुम्हें रोते हुए देख लिया और मैं आ गया पर मुझे किसी की सहानुभूति नहीं एक नौकरी चाहिए कहीं भी कैसी भी वो आदमी हंसा और बोला तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई नौकरी तो नहीं है और इतनी अधिक सहानुभूति भी नहीं कि न चाहने वालों को लुटाता फिरूं, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छे ढंग से रोना सिखा सकता हूं अजीब आदमी हो रोना भी क्या सीखने सिखाने की चीज है नौजवान ने बेरुखी से कहा लेकिन अब वो उस आदमी में रुचि लेने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा था उस आदमी ने नौजवान की टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए कहा देखो रोना कई तरह का होता है मसलन छोटा बच्चा भूखा होने पर माँ का ध्यान के लिए कैसे रोता है? ऐसे उसने रोकर दिखाया और नौजवान को उसके चेहरे की जगह एक नन्हा शिशु दिखाई दिया लड़का घर में बाप से पिटने पर कैसे रोता है ऐसे उसने फिर रोकर दिखाया और नौजवान को उसके चेहरे की जगह एक शरारती लड़का खड़ा नजर आया लेकिन वही लड़का स्कूल मास्टर से पिटने पर कैसे रोता है ऐसे उसने रोकर दिखाया और नौजवान को उसके चेहरे की जगह एक शर्मसार लड़का नजर आया गांव की कोई गरीब औरत विधवा हो जाने पर कैसे रोती है ऐसे उसने रोकर दिखाया और नौजवान को उसके चेहरे की जगह गांव की एक गरीब विधवा विलाप करती दिखाई पड़ी और शहर की अमीर आधुनिका विधवा होने पर कैसे रोती है ऐसे उसने रोकर दिखाया और नौजवान को उसके चेहरे की जगह हिंदी फिल्मों की एक हीरोइन रोती हुई नजर आई राजस्थान में किसी सामंत के मरने पर किराए पर बुलाई गई रूदाली कैसे रोती है ऐसे उसने रोकर दिखाया और नौजवान को उसके चेहरे की जगह रूदाली फिल्म की नायिका नजर आई और पंजाब में स्यापा करने वाली औरत कैसे रोती है ऐसे उसने कर दिखाया और नौजवान को उसके चेहरे की जगह एक पंजाबी स्त्री दिखाई देने लगी जो अपनी छाती पर दोहत्थड़ मार कर स्यापा कर रही थी नौजवान कब अपना दुख भूल गया उसे पता ही नहीं चला वो उस आदमी को तरह तरह से रोते देख रहा था और ठहाके लगाकर हंस रहा था वो इस तरह से दिल खोलकर एक मुद्दत से नहीं हसा था उस आदमी ने उसे इतना हंसाया इतना हंसाया कि उसकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए तब तक उस आदमी ने रोनी की कला का प्रदर्शन बंद कर दिया और पैंट की जेब से सिगरेट का पैकेट और माचिस निकालकर नौजवान से पूछा तुम पियोगे नौजवान सिगरेट पीने लगा था और धुआं उड़ाना उसे अच्छा भी बहुत लगता था लेकिन जेब खर्च के लिए बाप से छिपाकर दिए हुए माँ के पैसों को धुएं में उड़ाने से उसे शर्माती थी इसलिए वो जब तब एक सिगरेट खरीद कर पी लिया करता था सामने सिगरेट देख उसे जबरदस्त तलब लगी लेकिन उसने मना कर दिया नो थैंक्स अरे पियो मुझे पता है तुम पीते हो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा नौजवान ने सिगरेट ले ली और धन्यवाद देकर सुलगा ली एक कष्ट लेकर उसने उस आदमी से पूछा तुम कौन हो भूत उस आदमी ने कहा और हंस पड़ा खैर तुम जो भी हो अभिनेता बहुत अच्छे हो नौजवान ने सच्चे मन से उसकी प्रशंसा की उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा तुमने शेक्सपियर को पढ़ा है नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ा लेकिन उसने कहीं कहा है कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उस पर होने वाले नाटक के अभिनेता मेरे आने से पहले तुम यहां पत्थर की इस बेंच पर क्या कर रहे थे भय भय करके रोने का तुमने ऐसा शानदार अभिनय किया कि मुझे दर्शक बनकर आना पड़ा मैं अभिनय नहीं, नहीं कर रहा था नौजवान ने जोर देकर कहा मैं सचमुच रो रहा था और मैंने जो तरह तरह से रोकर दिखाया वो क्या झूठ मूठ का रोना था उस आदमी ने कहा और नहीं तो क्या नौजवान बोला अच्छा तो मेरा झूठ मूठ का रोना देखकर अभी तुम जो जोर जोर से हंस रहे थे वो क्या झूठ मूठ का हंसना था नहीं वो वो तो मैं अगर तुम मेरा रोना देखकर सचमुच हंस रहे थे तो मेरा रोना झूठ मूठ कैसे हुआ मैं अभिनेता नहीं हूं पर इतना जानता हूं कि अभिनय भी एक यथार्थ है क्योंकि वो प्रभावित करता है दूसरों को ही नहीं खुद अभिनेता को भी इसलिए अभिनय दूसरों की नकल उतारना नहीं बल्कि एक मौलिक रचना करना है और मौलिक रचना किसी की भोंडी नकल नहीं वो एक कलात्मक यथार्थ होती है नौजवान चक्कर में पड़ गया उसकी समझ में नहीं आया कि वो आदमी आखिर क्या कहना चाहता है वो आदमी शायद उसकी उलझन समझ गया हंसकर बोला खैर इस बात को छोड़ो ये बताओ तुम कहां तक पढ़े हो एम पास हूं फर्स्ट क्लास और बेरोजगार घूम रहे हो तुम्हें नहीं मालूम कि शहर में एक नया कॉलेज खुला है और उसमें तमाम विषयों के लेक्चरर्स की जरूरत है तुम आज ही वहां जाकर फॉर्म भर लो और आवेदन कर दो मेरा ख्याल है तुम्हें नौकरी मिल जाएगी कहकर उस आदमी ने ढेर सारा धुआं उगला और उस धुएं में ही गायब हो गया भूत नौजवान ने भयभीत होकर सोचा भूत नहीं भविष्य दूर झाड़ियों के पास से उसे आवाज आई नौजवान ने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ उड़ती हुई कुछ रंग बिरंगी तितलियों के सिवा उसे कुछ और नज़र नहीं आया वो कुछ देर स्तब्ध सा बैठा रहा फिर उठा और शहर में नए खुले कॉलेज की तरफ चल पड़ा उसे नौकरी मिल गई कुछ समय बाद उसकी शादी भी हो गई दो साल बाद वो एक लड़की का और फिर दो साल बाद एक लड़के का पाप भी बन गया अब जब कभी उसकी पत्नी या बच्चे किसी बात पर रोने लगते वो हंसते हुए कहा करता एह तुम्हें रोना ही है तो ठीक तरह से रो अच्छी तरह से रोकर दिखाओ रोना भी एक कला है अगर तुम दूसरों को अपने रोने से प्रभावित करना चाहते हो तो तुम्हें कलात्मक ढंग से रोना आना चाहिए फिर वो बरसों पहले पार्क में मिले उस आदमी की तरह अलग अलग किस्मों का रोना दिखाकर पत्नी और बच्चों को हंसाया करता था एक बार उसके कॉलेज के वार्षिकोत्सव में छात्रों ने मांग की कि शिक्षक भी मंच पर आकर अपना कोई आइटम पेश करें उस नौजवान शिक्षक की बारी आई तो उसने बरसों पहले पार्क में मिले भूत की नकल करते हुए तरह तरह से रोकर दिखाया कॉलेज के छात्र शिक्षक कर्मचारी और अधिकारी उसका रोना देखकर खूब हंसे वो हीरो हो गया फिर तो कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन होता उससे मांग की जाती कि वो अपना रोने वाला आइटम पेश करे और वो खुशी खुशी तरह तरह से रोकर दिखाता और सबको खूब हंसाता धीरे धीरे कॉलेज के बाहर शहर में भी उसकी ख्याति फैली और वो रोकर हंसाने वाले कलाकार के रूप में हो गया। पहले उसे महफिलों में और फिर बड़ी बड़ी पार्टियों में अपना आइटम पेश करने के लिए बुलाया जाने लगा शुरू शुरू में वो भूत की नकल करता था और उतनी ही तरह के रोने रोकर दिखाता जितने भूत ने उसे सिखाए थे बाद में उसने उनमें और भी कई तरह के रोने जोड़ लिए मसलन अमुक अमुक नेता कैसे रोएंगे या अमुक अमुक अभिनेता कैसे रोएंगे पहले वो शौकिया तौर पर ही रोता था पर जब उसे रोकर दिखाने के पैसे मिलने लगे तो वो प्रोफेशनल कलाकार बन गया उसकी मांग बढ़ने लगी तो उसने अपनी फीस भी बढ़ा दी पहले वो कहीं से भी बुलावा आने पर किसी भी कार्यक्रम में चला जाता था मगर अब वो तथाकथित बड़े लोगों के कार्यक्रमों में ही जाता जहाँ उसे मुंह मांगी फीस मिलती फिर वो तथा कथित बड़े लोगों की फरमाइश पर भी रोकर दिखाने लगा मसलन उससे कहा जाता है कि अब फला या फला अभिनेता की तरह रोकर दिखाइए तो वो उसी तरह रोकर दिखा देता उसका प्रदर्शन हमेशा बढ़िया रहता लोग खूब हंसते खूब तालियां बजाते और उस पर खूब पैसा लुटाते अब उसे सर या प्रोफेसर नहीं बल्कि कलाकार जी कहकर पुकारा जाने लगा कॉलेज में पढ़ाने का जो वेतन उसे मिलता उससे कहीं ज्यादा आमदनी अब उसे रोकर हंसाने की कला से होने लगी उसने अपना मकान बनवा लिया कार ले ली बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया और पत्नी को कीमती कपड़ों और गहनों से लाद दिया मगर कहते हैं सब दिन एक समान नहीं होते एक दिन क्या हुआ जब कलाकार एक बड़े नेता के बेटे की शादी की दावत के समय हो रहे रंगारंग कार्यक्रम में अपना आइटम पेश कर रहा था उस नेता ने अपने प्रतिद्वंद्वी नेता गुंडा राम का नाम लेकर उससे कहा कलाकार जी ये दिखाइए आगामी चुनाव में मुझसे हार जाने पर गोंडाराम जी कैसे रोएंगे कलाकार ने तुरंत फरमाइश पूरी कर दी और गुंडा राम की ऐसी नकल उतारी कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए खूब तालियां बजी खूब नोट बरसे अगले दिन गोंडाराम ने जिसकी नकल कलाकार ने उतारी थी अपने घर पर एक दावत का आयोजन किया और कलाकार को अपना आइटम पेश करने के लिए बुलाया कलाकार ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया लेकिन उसकी पत्नी को लगा कि दाल में कुछ काला है सुनिए आज आप वहां मत जाइए पत्नी ने उससे कहा मुझे कुछ डर सा लग रहा है कल आपने उन नेताजी का जो मजाक उड़ाया है उससे वो जरूर नाराज होंगे न जाने क्या कर बैठे उनका तो नाम ही गुंडाराम है ऐसा ना हो कि क्या बात करती हो उसने पत्नी की पूरी बात सुने बिना ही कहा हु नाराज हुए होंगे तो मुझसे नहीं अपने प्रतिद्वंद्वी से अरे भाई हम तो कलाकार हैं आज अगर वे अपने प्रतिद्वंदी का मजाक उड़ाने को कहेंगे तो हम उसका भी उड़ा देंगे हमें उनकी आपसी रंजिश से क्या हमें तो अपना आइटम पेश करना है फिर भी फिर भी क्या सब जानते हैं कि प्रोफेशनल लोगों की किसी से निजी दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती जो पैसे देगा उसके यहां जाएंगे जो जैसी फरमाइश करेगा पूरी करेंगे लेकिन कलाकार ज्यो ही गुंडाराम के घर पहुंचा वहां मौजूद बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे रुदाला आ गया रुदाला आ गया कलाकार ने रूदाली शब्द तो सुना था रुदाली नामक फिल्म देखी थी लेकिन रूदाला शब्द पहली बार सुना अपने लिए ये संबोधन उसे बहुत बुरा लगा शुरू में उसे लगा कि उसे रुदाला कहने वाले लोग मूर्ख और असभ्य है कला और कलाकार की कीमत नहीं जानते लेकिन जब उसे आमंत्रित करने वाले नेता गुंडाराम ने भी उससे कहा औओ रुदाला तो उसका माथा ठनका उसने देखा कि खाना पीना तो हो रहा है पर कोई गाना बजाना नहीं हो रहा एक तरफ मंच तो बना है लेकिन खाली पड़ा है उससे ना तो किसी ने बैठने को कहा और ना ही कुछ खाने पीने को पूछा एक गुंडा सा लगने वाला मुस्तंडा उसे हाथ पकड़कर मंच पर ले गया और ऊंचे स्वर में बोला देवियों और सज्जनों जिनका आपको इंतजार था वो रुदाला आ गए हैं अब ये एक घंटे तक खुद अपना स्यापा करके आपका मनोरंजन करेंगे ये क्या बदतमीजी है कलाकार बौखला गया लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी वहां उपस्थित लोग जिनमें से कुछ विशेष रूप से बुलाए गए बदमाश लग रहे थे गला फाड़कर हंस रहे थे सीटियां बजा रहे थे और शोर मचा रहे थे मैं ये नहीं कर सकता कलाकार ने स्वयं को आमंत्रित करने वाले नेता को पुकार कर कहा गुंडाराम जी ये सब क्या है क्या है नेता ने सबको सुनाते हुए कहा कलाकार जी हमने आपको मुफ्त में नहीं बुलाया है और जैसे आप औरों की फरमाइश पूरी करते हैं वैसे हमारी भी फरमाइश पूरी करें नेता की इस बात पर वहां उपस्थित लोगों ने तालियां और सीटियां बजाई कई लोग आइटम आइटम चिल्लाने लगे तो मंच पर कलाकार के पीछे खड़े मुस्तंडे ने जोर से कहा अभी शुरू कर एक घंटे तक छाती पर दोहत्थड़ मारकर अपना स्यापा एक घंटे बाद कलाकार वहां से निकला तो उसकी हालत चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी हो रही थी ऐसा अपमान उसका कभी नहीं हुआ था उसे लग रहा था कि अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा उसे अपनी कार में बैठने की भी सुध नहीं रही आंसुओं से धुंधलाई आंखों और डगमगाते पैरों के साथ वो पैदल चल पड़ा रात थी कोहरा था और सड़क सुनसान थी कलाकार गिरता पड़ता सा चला जा रहा था कि अचानक कोई उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया भूत कलाकार उससे लिपट गया और रोते हुए बोला तुमने मुझे ये कैसी कला सिखा दी मेरे गुरु भूत या वो जो भी था बोला पगले मैंने तो एक रोते हुए लड़के को हंसाया था मुझे क्या मालूम था कि तुम मेरी नकल करने लगोगे और उनको हंसा पैसा कमाने लगोगे जो दूसरों को रुलाते हैं रमेश उपाध्याय की कहानी रूताला कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन